संयमा सुगवती शब्दी विषयान शब्दादी विषयान इंद्रिया जोगवती इंद्रिया जोयादी विषयान अन्य सत्रदीन इंद्रिया संयमा जुहवती सूत्रादी का अग्नि में हवन करते अथवा अच्छा करते अन्य किस में कहा गया है नैष्टिक ब्रह्मचारी कोई भी हो इंद्रिदन नियमन करना शब्दीन विषय अन्य इंद्रिया जुड़ती शब्द आदि को अन्य इंद्रिय रूप अग्नि हवन करते इंद्रिय रूपन हवन करना अर्थ इंद्रिय के द्वारा तो निषिद्ध कु छोड़ करके अनिषिध विषय ग्रहण करते जो गृहस्थ करके मुख्य है तो विषय ग्रहण करते कि तो अनिषिध आवश्यक कर विषय ग्रहण करते इंद्रिया में हवन करते सत्रह इंद्रिया में आंद्रिया करते बहुचन दिया है। चन दूप अग्नि तो प्रत्येक प्रतिद्रिय संयम विद्यतवन प्रत्येक इंद्रिय इंद्रस्वय अलग अलग है तो इसलिए बहुवचन कर दिया है संयम एव अग्न जुहति अग्नि हवन करते क्या करते इंद्रिय इंद्र शयमीखा बाह्या मनसी इंद्रियों का मन में सहीम करना निग्रह करना एक ही कथम सही शुभवचना तो प्रत्येद भिन्न होने मनसी सही प्रत्याहार अधिकारण व्यवस्थिता मनोधारितंब प्रत्याहार अक व्यवस्थिता मनो सही तब प्रत्याहार इंद्रियों को उसके उसका अधिकरण व्यवस्थित है मन रूप मन में ही उनको हटा करके इंद्रियों को विषय ऐसी हटा करके मन में रखना उनके स्वरूप में स्थित होना बाहर विषय ग्रहण नहीं करना ये मन के रूप होम का आधार कहा गया है उसको अग्नि शब्द से कहा उसमें ही इंद्रियों को लेकर के ले मनो में एक कर देते होती कर दिया इंद्र करते दिन शब्दीन विषयान विषय प्रत्याहर संख्यपे अटा करके अंत मन बाह्य इंद्रिय चक्रद्या करके करते देखाते कुरे शब्दीन विषय इंद्रिया जुहति अग्नि चतुर्थ होग्न जुहति अर्थात क्या सोत्रादियों के द्वारा अविरुद्ध विषयग्रहण होम मोत्रदी इंद्रिय के द्वारा अविद्ध विषय ग्रहण जो शास्त्र विरुद्ध नहीं है आवश्यक इतने विषय ग्रहण करना होम ही मान्य गिर विषय हमस्य षु शब्दादिमस् त्रिय तर्वसाधारणमाशंक्य सूत्र अग्नि में शब्द आहवान करना अर्थात इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करना त्रिय ती तो विषय त्रिय का जो विषय उस विषय उपभोग करना सर्वसाधारण प्रति वर्जय राग देश रही भूत प्राप्त तेज तेरिंद्रिय विवक्षित होम विशद प्रतिसिद्ध विषय को छोड़ विषय ग्रहण करने में कितने विषय प्रतिसिद्ध प्रतिषिध्य प्रतिसिद्धान वर्जय्वा भोजन करने में कैसी चीज कब खाना कब कर, नहीं खाना गृहस्थ हो भी पत्नी संबंध करने के लिए भी नियम है कब करना कब नहीं करना विभिन्न नियम है राग रहित तो होकर प्राप्तान विषय जो रागत प्राप्त हो उसने प्रसिद्ध प्रतिष्ठा को तो छोड़ करके उसको राग द्वेश रहित रही होकर तो के अच्छा वो राज्य से अपने से मिला प्रसिद्ध प्रतिषिध तो करते है तब तक तीन दिन ये विवक्षित होना इसका स्पष्टीकरण है विषय स्पष्ट करते भगवान वासी सूत्राधिक अवरुद्ध विषय ग्रहण करते ये लोग करेंगे विषय ग्रहण करते कि तो अविरुद्ध विषय ग्रहण करना और वाक्य अन्य भी अवरुद्ध विषय ग्रहण करना जितने सर्वधारण के लिए आवश्यक है <coughs> शाहयाग्ञान कथय अन् कथे किंच सर्वाणी इंद्रिय प्राणकर्मा चेन कर्मा चे त्मसंयम योग अग्नऊर्वाणी इंद्रिय कर्मा प्राण कर्माणी चले अन्य तो ध्यान करने वाले ध्यान निष्ठ इंद्रिय के कर्म प्राणी के कर्म को आत्मसयम रूप योगा में हवन करते है योगाग्नि दीपित प्रकाशित ज्ञान दीपित ज्ञान रूप जैसे स्नेह तविल के द्वारा प्रकाशित हो दीप इस प्रकार के विज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो इसी प्रकार योग अग्नि में हवन करते हैं, योग अनुष्ठान करते है इंद्रिय के कर्म प्राणी के व्यापार इंद्रिय का व्यापार प्राण के व्यापार सब को छोड़ करके वायु चार प्राण का व्यापार है जितने वो नहीं करते इंद्रिय का व्यापार छोड़ करके केवल आत्मसंम करते आत्म संयम धारणा ध्यान समाधि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इंद्रिय कर्म क्या है टीका इंद्रियानम कर्माणी श्रवण बदनाधीन श्रवण बदनाधीन आत्मनि संयम हाँ आत्मा में संयम आत्मसंम संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि रक्षण योग सूत्र में तीनों को धारणा ध्यान समाधि तीनों को संयम शब्द से कहा है एकत्र संयम एक विषय में तीन धारणा ध्यान समाधि करे उसको संयम शब्द से कहते तो यहाँ आत्म संयम क्या है संगा। आत्मा, संगा। आत्मा में संयम आत्म संयम आत्मा में संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि आत्मा में धारणा ध्यान समाधि करना योगा अनुसर करने वाले ध्यान करने वाले उसी में हवन करते थे, इंद्रिय कर्म प्राण कर्म को समाप्त कर देते तो उसको इसमें हवन करते अग्नि में जैसे हवन करते गृह होती डालते आहुति डालते हवन करते आहुति समाप्त हो गया उसमें जल गया इसी प्रकार इंद्रिय कर्म प्राण कर्म को आत्मसय रूप योगा के लिए हवन करते हैं अर्थात उसको समाप्त कर देते केवल आत्मसंय ही करते आत्मा में धारणा ध्यान समाधि भाष्य में इंद्रिय कर्मा तथा प्राणकर्माणी प्राणो वायु आध्यात्मिक सर्वतारी वायु प्राण सर्व चंद्रवाय प्राण है आध्यात्मिक तत्कर्माणी उसका कर्म है आकुंचन प्रसारणादी आकुंचन प्रसारणादि वायु प्राणवायु का कर्म है ता अन्य ध्यान निश्चय लोग आत्मसयम योगाग्न आत्मनिष्ठयम आत्मसयम आत्मा में स्वयं क्या धारणा ध्यान समाधि वही ही योग रूप अग्नि यही योग है ध्यान समाधि योग रूप अग्नि अग्नि में ही हवन क्या देता है यह आत्मा में ही योगी उसे आत्मा स्वयं योगाग्नि हवन करते मतलब तो प्रक्षेप करते ज्ञान दीपित स्ने व प्रदीपित जैसे स्नेह से अग्नि प्रज्वलित होती है इसी प्रकार योग रूप अग्नि कैसे होगा ज्ञान दीपिता योग अनुष्ठान करते समय भी ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए सर्वे व्यापार निरुद्ध चित्त समाधान कर सभी इंद्र के व्यापार को रोक करके आत्मा में चित्त समाधान करते विवेक विज्ञान उज्जवल भाव आपादित प्रविलापयती आत्मा ही विवेक विज्ञान के द्वारा उज्जवल होता है विवेके बिना निश्चय नहीं है कहाँ ध्यान करना कैसे ध्यान करना के विज्ञान से ऐसी उज्ज्वल भाव आपादित योग योगागिन में कबल इंद्रियों प्राण व्यापार को कर करके समाप्त कर देते ध्यान करते ये यज्ञ सब कम अवतार रहते छ <coughs> यज्ञ अभी कहेंगे किंतु एक स्लोक गया। दिए दिए स्लोक शार शार श्लोक में नहीं दो अभियान श्लोकाभ्यान इस श्लोके में पांच कहेंगे आगे श्लोक में ये कहेंगे अभी श्लोक पांच होगी ये यज्ञ पांच होगी जो सागे से दैव यज्ञ ज्ञान यज्ञ अभी छबीस श्लोके में तृतीय हो गया सत्रह दिन इंद्रियान तृतीय हो गया चौदाह विषयान चतुर्थ हो गया और सर्वाणी इंद्रिया कर्मा प्राण कर्माण चाहिए पंचम हो गया आगे छह यज्ञों अभी कहेंगे दो श्लोकों की तरह अभी इसी श्लोक में पांच ही हैं द्रव्यपो योय योग यस्त था परे योग ये स्वाध्याय ज्ञान यध्याय ज्ञान यत संचित व्रता दोज्ञ योग ये स्वाध्याय ज्ञान य द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ तथा पर तीन प्रकार होगी द्रव्य यज्ञ ये, ये, ये, ये द्रव्यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ है शाम योगो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ एक स्वाध्याय यज्ञ मान एक ज्ञान यज्ञ मान द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ पांच संक्षित होता है यहाँ ये ज्ञान यज्ञ के साथ विशेषण अथवा सब के साथ होगा आगे श्लोक में, हो में और यज्ञ कहेंगे मधुसूर्ण सब्स यहाँ जित एक यज्ञ कहते हैं अन्य टीकाकरण नहीं मानते पांच है इसमें और आगे यज्ञ कम दिया है तो द्राभ्याम श्लोकाभ्याम एक श्लोक में पांच है द्रव्य यज्ञ क्या है भाष्य में टीका में त्र द्रव्य ज्ञान पुरुषान उपाधाय विभाजते द्रव्य तो पुरुष अपरे द्रव्यय ये साम से द्रव्यज्ञो ये सा तो द्रव्य पुरुष को लेकर के व्याख्यान करते द्रव्य तीर्थेशनियोग यज्ञ बुद्धिया ये कुर द्रव्यय तीर्थस्थान में यज्ञ बुद्धि से द्रव्य का विनियो दान करते द्रव्य धनादि का दान करते भोजनादि द्रव्य विनियो जो करते यज्ञ बुद्धिया द्रव्यय ठीक है तपो यस तपस्वी जो तपा, तपा करते युद्ध तपस्वी तो तपोयोग तपो ये तपयोग्य निम से नियमों तप करते तप विभिन्न प्रकार है च परमं मनसियाग्रम पार् साध्या प्रवचन वचन भी तप का योग कण प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योग प्राणायाम प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार आदि आदि सहसे यम नियम आसन दान धारण समाज सौ सब अष्टांग योग ये है अभी साधन है ज्ञा ते योग्य तथा तो परे अभ्यासो परेशानय स्वाध्याय्या स्वाध्याय स्वाध्याय यज्ञ यथाविधि विधिम अनतिक्रम विधि के अनुसार जो रीगा मंत्र का अभ्यास करना गुरुमुख से उच्चारण उच्चारण करना ये होता है स्वाध्याय ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञ विषम ते ज्ञान ज्यान। है पहले आया ज्ञान यज्ञ समय ज्ञान है यज्ञ <सिज़ीटरीगण> वो अलग ही यहाँ ज्ञान यज्ञ होता है शास्त्रार्थ परिज्ञान शास्त्र के अर्थ पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का विचार करके अर्थ निश्चय करना पूर्व उत्तर मीमांसा दोनों मुख्य शास्त्रों का पूर्व मीमा मीमांसा सूत्र उत्तर मीमांसा, है ब्रह्म तो सूत्र तो यानी कि अर्थ विचार करके अर्थ निश्चय करना शास्त्रों का अर्थ निश्चय करना ज्ञान है शास्त्र परिज्ञान शास्त्रों का अर्थ को ठीक ठीक जानना ये शास्त्र ज्ञान यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ के लिए विशेषण होते यथ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के लिए विशेषण यहा कोई अन्य के लिए जोड़ते है द्रव्य ज्ञान द्रव्यज्ञ यथ संक्षित के लिए तप योग्य योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में कोई आपत्ति नहीं द्रव्य द्रव्यज्ञ नहीं होगा तो भी यत्न करने वाली वाले कर और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के साथ अन विशेषण में जोड़ देने से ठीक है ज्ञान यज्ञ यत्नशीला संक्षित्रता संसित है सम्यक शिता तनुकृतानी सूक्ष्म किया गया शिक्षण किया गया व्रता के साथ व्रतों सूक्ष्म करके ऐसे यज्ञ अनुसार करके संस्थित तो ठीक है मैं दे दिया प्रत्याहार आदि इत्यादि शब्द से यम नियम आसन धारण ध्यान समाधि यथाविधि अध्याय अभ्यास करना वेद अध्ययन प्रांग मुखत्व पवित्र पानी अंग विधि अन्य विधान किया गया ऐसे अनुसार ही वेदादि करना यथाविधि अपने मन से कहेंगे कन सी क्या करते क्या करती ये सब अलग है शास्त्र के अनुसार शास्त्रों ने कहा प्रांग मुखत्व वेद अध्ययन करते समय पूर्व के मुख करके साथ अपने घर में बैठे करते ध्यान भी करते प्रांग मुखत्व और पवित्र पानी तो हाथ पवित्र रहे क्या नहीं कि जोटा हाथ स्नान किया नहीं किया बैठ गया अपने आपको मान लिया के हम सीधा ज्ञान हो गया परमांस हो गए ऐसा नहीं ध्यान आदि करते समय जप आदि करते समय शुद्ध होकर करना चाहिए प्राण मुख्य पवित्र पानी तो करने के साथ भी ये है अध्ययन करते समय हाथ पवित्र होना चाहिए पुस्तक आदि को नीचे नहीं रखना चाहिए पुस्तक के राशन रखना चाहिए हाथ पवित्र होना चाहिए इसे विधि पूर्व करना चाहिए अंग विधि विधि में अंग विधि के अनुसार करना चाहिए व्रता <laughs> नाम तीक्षणी करना को तीक्ष्ण कैसे करेंगे अति दृढ़ हो संस्कृतानी व्रता संस्कृत व्रता तीक्ष् करना दृढ़ रूप से करना श्रोत <laughs> बोला यज्ञा, ये पांच पांच दस हो गए अभी एकादश है यज्ञ इसमें प्राणायाख्यम यज्ञ उदाहरतीम परायना अने जुह्वती ऋध्धमरायण तथा अपमरायण प्राणायाम पाएण यमी करते प्राण अपान गति रुद्वा <laughs> प्राण अपान की गति प्राण की गति बाहर निकलता है अपान की गति नीचे जाता है ये प्राण या अपान दोनों को रोक करेंगे अपान प्राण को हवन कर देते प्राण को हवन कर दे प्राण नहीं करेंगे केवल अपान ही अंदर अंतरोगण करेंगे खींचते रहेंगे इसका क्या कहते पूर्व प्राण होता है बाहर छोड़ना अपान में प्राण को हवन करना मतलब बाहर नहीं छोड़ करके अंदर ग्रहण करना ग्रहण बहुत जोर से करना ये होता है पूर्व प्राण अपानम तथा तो परे, अपर तो पहले आ गया ये दो अलग अलग नहीं क्योंकि अपान में जो है प्राणम एक है और प्राण अपान अपर ये अर्थ नहीं ये तो एक यज्ञ है जिसमें एक यज्ञ एक सुर इसलिए अपहर अन्य प्राणायाम अपराणम क्या करते है प्राणम अपान जो हती तो था अपानम प्राणी जो अपानों को प्राण में करना अपानों को हवन करने का अर्थ अंदर खींचना न भाई <coughs> बाहर निकलता रहना ये होता है रेचक बाहर छोड़कर पूरा छोड़ते रह बीच में और ग्रहण नहीं करना पूरा एकदम खाली करना यह होता है रेचक और जो ग्रहण करते हैं तो है होता है पूरक अपानम प्राणम इसके द्वारा क्या कहा गया पूरक है प्राणे पान तथा पर प्राण अपान को बाहर छोड़ना ही ग्रहण नहीं करना उसका हवन करना मतलब प्राण ही अपान में ग्रहण नहीं करना ये हो गया रेचक प्राण अपान गतिहा प्राण अपान गति को रोक देते रोक करके कुंभक करते अंत कुंभ वही कुंभक दो प्रकार है प्राणायाम के लेकर आ गया भाष्य में अपने का जुहति जुहति काीपंथी पक्षेप करते सम्त करते अपन में अर्थात अपन अनुभूति चलेगी प्राणुभूति पूर्व का प्राणायाम क्वेश्चन पूरक प्राणे अपन तथा जुहति अन्न लोग अपन को प्राण में प्राण करे तो बाहर छोड़ेंगे तेरे प्राणायाम कर्तीपानगति प्राणापानगति मुखनाशिकाभ्याम वायु निर्गमन वायु निकलना है प्राण की गति उसका विपरीत है तद विपरीन अधोगमनम अपन से वृत्ति <coughs> <coughs> <coughs> जो छोड़ते हैं प्राण की गति जो तो ग्रहण करते हैं अपान की गति ते प्राणायाम न प्राणायाम तत्पर प्राणायाम तत्पर कियाख्य प्राणायाम करेचक पूक फिर कंभक पूके फिर कुंभक अंदर खींचकर दो बाहर छोड़कर ये प्राणायाम करते ठीक में प्राणायाम पारायण सर म प्राणा होते रेचकम पूरक पहले रेचक पूक करके प्राणायामण लगुम प्राणापन श्वास प्रश्स निरुद्युअर्गी जगवती सर्वे सर्वे प्य यदोदा क्षति्युवेशेपिदो परिमितहार भोजन प्राणान प्राणी सुणान वायु विशेष को प्राणी में ही हवन करते प्राणी सु हवन करते वायु का जय करते सर्वे पेते यज्ञ विध ये सब जितने कहेगी से यज्ञ कहेगी स so, यज्ञों को जानने वाले यज्ञ विधायक यज्ञ क्षपित कलमशा यज्ञ न क्षपितम यज्ञ क्षपितम कलमसम ये जिनका पाप यज्ञ से समाप्त हो जाता है पाप अनुभूत तो होता है अपर नियतहारा नियता है मतलब परिमित आहार हो ये शांत नियतहारा संत प्राण प्राण वायु का विशेष वायु भेदान प्राणी से हवन करते ठीक है मैं प्राणापान गतिरोध रूप कम कृत्व प्राणापान निरोध रूप कुंभक करने के पश्चात पुनः पुनः वायु जय कहती है अभ्यास धीरे धीरे अधिक होता है तो जय होता है आहारस्य आहार आहार पे हित मेध्य उपलक्षण हित भी होना चाहिए मेध्य होना चाहिए जो हित है लेना जो शुद्ध हो और परमित तो हो परमित के लिए विभिन्न प्रकार शास्त्र में कहा गया है और धान से भोजन करे चतुर्थ से जलपान करे और चतुर्थान से खाली रखे और जितने से हो जाए शरण से उसे भोजन करें और मित्र पवित्र जो हित शरीर के लिए हित तो भी देखें। निद्रा आवश्यक तंद्र क्रोध काम बढ़ाने वाले राजस्व ताम भोजन नहीं करे सा भोजन साधुओं के लिए तो विचार न भोजन पवित्र का पवित्र जो प्राण प्राणी सुम में विभाजते प्राणा प्राणी सुम कैसे करते ये वायु विजय क्रियते जिस जिस वायु को जीत लेते इतरान वायु वेदांस तस्वीन तस्विन जुगती अन्य वायु को उसमें ही अवन करते तविष्ट उसमें प्रविष्ट हो गयी टीकाने विशेष जिशु वायुभेदेश अजिता होम प्रकार प्रकटयती जो अजिता उनका हवन करते वायु भेदांश तस्म दो बार वास्तविक किसमें तस्वीन वायुभेदश तस् जो होती दो बार पाठे <laughs> सर्वे सेमस प्रकृता युपे सवेप्य से यज्ञ क्षित कर्मसा यद यज्ञ रथो ते क्षपित नासी कलमसा पापन क्या नष्ट होता है ते हा से पाप यत कलमसा यपन श्लोकगुण सर्वे यथ यज्ञ निर्वर्तना क्षण कलम से कि आशंक्या ये सब यज्ञ कितने प्रकार यज्ञ करेंगे चार प्रकार यज्ञ विभिन्न प्रकार के जैसे करते निर्वर्तन संपादन के पश्चात का होगा एवं यथोथ यज्ञ निर्वृत्य यज्ञ संपादन करने के बाद आगे यज्ञ शिष्टा मृत भुज शिष्ट मृत भुज यानी ब्रह्म सनातन ब्रह्म लोकोस्त योकूल्यू सत्तम कुतूल्यू सृत ब्रह्म यशिष्टमृतुज यज्ञा शिष्ट यज्ञशिष्ट यज्ञशिष्ट ही अमृत यज्ञशिष्ट अमृत गुनिवार खाने वाले सनातन ब्रह्मयां यज्ञ निवर्तन संपादन करके अवशिष्ट समय में काल से यथा विधि भोजन करते तो विषय ग्रहण करते तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते ब्रह्म लोगों को प्राप्त करते अयज्ञ से अय लोग नास्ती जो कोई इनमें बाहर यज्ञ से कोई एक भी यज्ञ नहीं करते तो इस लोग में भी उनकी गति स्थिति अच्छी नहीं है अन्य और अन्य आगे अदृष्ट लोग स्वर्ग आदि लोगों, लोगों कहा उनको मिलेगा पुरुषोत्तम संबोधन कुरु नाम सिस्टम सिस्टम जो जो अमृत है तब यज्ञ करके उसके अवशिष्ट काल में अशिष यदि चोदित अन्नम अमृताख्यम भुंजते ये ते ुंजते ये ते इते नहीं नये विधि के अनुसार अमृत जो यज्ञ यान्ति क्या ब्रह्म सनातन गति ब्रतनमी कैसे जाते हैं टीकामेंट यथता मध्ये क्षेत्र यज्ञ अवशेषित पुरुष से, से, से प्रत्यवादी द्वादश उनमें से, से कोई एक या यज्ञ से विशेषता नहीं नहीं करता है तो नायको अस्त्या कथम यथोत अनुष्ठा इनाम अवशिष्ट काल नुजाम ब्रह्म प्राप्ति यज्ञ अनुष्ठान करने विष्ट काल से अन, विहित भोजन करेंगे तो ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो जाएगी ऐसा संख्या मुमुक्षि द्वारा जो मोक्ष है मोक्ष किए तो यज्ञ का